यात्रा कीर्तन रघुनाथ कृतमस्कांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनम मूति न मत राक्षसम ना पीते च मधुरं मधुर स्व कर्मा च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय विद्यां मधुबोधशक्तिदिया परमां पर कोमल कूजयन वेणु श्याम कुद्यं परम ब्रह्म भाषत हृदय मम ओं तम रा मधुरम मधुराक्षर आकता शाखा वंदे वाणी की कोपिलगम कल्पतरोर्गल फल शुक मुखा जमत द्रव संयुत पिबत भागवत रसमल मुहुर हो रु विभाुक धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वकार गोमाता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जैया जै गोपाल जय जय राधार हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राधा मण हरि गोविंदा जय जय गो बिंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधय हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो माधव्य शंभ शिवा शिवा शिवा शिवा शिव शिव नारायण नारायण नारायण एक निम्बार्क पीठ केव कश्मीरी जी का दूताभाषिक प्रकाशित है एक राधा से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती गीता पर व्याख्यान या दूता पर उनकी टीका प्रकाशित है नहीं जाती यदागत तेजो जगद्भासखिलम यच्चंद्रमसीज्जाग तत्जो विदिमा गाश्य भूतान् धारायाम्य मोदस उसुनामी चौषधि सर्वा सोमो भूतम अहं वैश्वा नरो भूत प्राणिना देहमाश्रि ुक्त पचा्यन्नम चतुर्विधम सर्व चाहं सन्निष्ट मतस्मृतिमोहनच वेदुदे वेद्यो वेदात चाहम नारायण महंत जी ने शंकराचार्य पद के महत्व का वर्णन किया ऐसा मानना चाहिए मुझमें कोई इस प्रकार की योग्यता नहीं है इतना मुझे पता है कि पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट मुझे बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान से संपन्न करना चाहते थे उन्हीं के शब्द हैं कि मैं तो मैं बहुत कुछ देना चाहता था जो कुछ मेरे पास विद्या है सब देना चाहता था जितना पढ़ा पाया पढ़ा पाया लेकिन अब स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है पढ़ा सकूँ फिर उन्होंने पूर्वाचार्य जी से संबंध जोड़ा तो कहा कि ये पढ़ाएंगे फिर अब जितना उन्होंने कहा कि ठीक है तो आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं जो मैं नहीं पढ़ा पाया वह विद्या भी समय पर स्मरित हो या मेरा आशीर्वाद अब मैं कैसे मानूं कि मेरे पास कुछ अपने परिश्रम से प्राप्त है इतना मैंने संकेत गेजो जगदाषयते छिलम यद्रम से जो विधि नामक आदि चंद्र और अग्नि तथा वेद्यत ये सामश समुदूत भगवान की विशेष अभिव्यक्तियाँ अर्थात विभूतियाँ हैं। भगवान सर्वाधिष्ठान सर्वाश्रय हैं। प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता मात्र से जगत की संरचना आदि में समर्थ होती है मैं ध्यक्षण प्रकृति सूर्य सचराचरम हे पुनः मैं कौनते यह जगत भी परिवर्तित यहां भी समझना चाहिए कि भगवान से अधिष्ठित होकर आदित्य भगवान के अभिव्यंजक होते हैं और पुनः स्वनिष्ठ तेल के द्वारा जगत को उद्भाषित करने में समर्थ होते हैं इसका अर्थ हुआ कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होकर आदित्य के आश्रय सिद्ध होते हैं अंतर्यामी सर्गेश्वर होकर आदित्य के द्वारा अभिव्यक्त सिद्ध होते हैं और आदित्य मंडल के माध्यम से भगवान ही संपूर्ण जगत को उद्भाषित करते हैं इसी प्रकार चंद्रमा के भगवान आश्रय सिद्ध होते हैं चंद्रमा में सत्ता चित्ता प्रियता की अभिव्यक्ति भगवान की विद्यमानता, अध्यक्षता के कारण है तो चंद्रमा भी सत्व प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति है उनमें भगवान जो तेलह रूप से तेजो रूप से स्फूर्त होते हैं उसी से चंद्रमा भाष्य वर्ग को प्रकाशित करते हैं और रस से सराबोर कर देते हैं इसी प्रकार अग्नि तत्व के भी आश्रय भगवान है अग्नि में भी भगवान को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता है सिख प्रधान भगवान अग्नि के द्वार से ही दाह पदार्थों का दहन करते हैं इस प्रकार समझना चाहिए गोस्वामी जी ने बताया विधि विधिता हरि हरिता शिव शिवता जो दही इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं वो भगवान की है वेदांत प्रस्थान के अनुसार जिस अभिव्यक्ति में जो चमत्कृति है वो भगवान की विद्यमानता के कारण भगवान के अनुग्रह के कारण है इस प्रकार भगवान ही व्यवहार के भी संचालक हैं, उनकी विद्यमानता से ही व्यवहार की सिद्धि होती है तत्त पदार्थ केवल निमित्त या द्वार के रूप में हमको परिलक्षित होते, है। होते हैं, लेकिन जो बहुमुख व्यक्ति होते है सूर्य के माध्यम से चंद्र के माध्यम से अग्नि के माध्यम से या विद्युत के माध्यम से भगवान की भगवत्ता का अनुशीलन नहीं कर पाते अतः भगवान ने विभूति का वर्णन करके अपनी भगवत्ता को परखने की क्षमता मनुष्यों में कैसे आवे जिद्वासों में कैसे आवे इसका मार्ग प्रशस्त किया प्रशस्त दृष्टिकोण प्रशस्त किया भगवत पाद शंकर महाभाग ने कहा भगवान तो सर्वव्यापक है सर्वाधिष्ठान है सर्वसुलभ हैं और समरूप से उनकी व्याप्ति है सर्वत्र और सर्वगत भी हैं। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होते हुए सर, सर्वगत है लेकिन आदित्य वही इसी प्रकार से चंद्रमा में सात्विकता का उद्रेक है सत्य प्रदान भगवान की स्फूर्तियाँ है ये इसलिए इनमें भगवान को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने का बल प्राप्त है यह कल का गया अब आगे श्री नीलकंठ महाभाग ने अधिदेव की दृष्टि से यदादित्य गेजो जगत भाषा त्यम इस वचन का विचार किया है अधिदैवक प्रधान देवता के महत्व को समझने के लिए यह व्याख्यान आवश्यक है अधिभूत अध्यात्म अधिदेव यह त्रिपुटी है अधिभूत कहते हैं विषय को अध्यात्म कहते हैं कारण को अधिदैव कहते हैं करुणा कारण के अनुग्राहक सुर को तुलसीदास जी ने विषय कारण सुर का उसी को हम वेदांत की भाषा में अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव कहते हैं अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव में जाति को लेकर एकत्र होता है यह भी समझना चाहिए वेदांत सिद्धांत के अनुसार जैसे रूप है तो तेजो निष्ठ गुण विशेष है रूप का ग्रहण अति नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है तो पैंगलोपनिषद के अनुसार अपीकृत तेज के एक वट्टाचार सत्वांश से अतियन्द्रिय नेत्र इन्द्रिय की अभिव्यक्ति होती है वेदांतियों को यह चीज आजकल पता नहीं है क्योंकि दस उपनिषद का ही अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं अन्य उपनिषदों का अध्ययन नहीं करते अब तो दस उपनिषदों का भी दास इत्यादि के माध्यम से अनुशीलन अध्ययन शिथिल पड़ रहा है पैंगलोप पैंगलोपनिषद में ही यह तथ्य है अपचीकृत तेज के अर्थात रूपतन मात्रात्मक तेज के एक बट्टाचार सत्वांश से अतिद्रिय नेत्र इंद्र की अभिव्यक्ति होती है अतः नेत्र भी तेजस है ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है जात जात्य में नहीं होता सजाती सजाति का ग्राहक होता है अगर संख्यों से पूछ दिया जाए योगियों से पूछ दिया जाए क्यों जी रूप का अधिगम मित्रों के द्वारा ही क्यों होता है इस प्रश्न का साक्षात उत्तर देना योगियों और संख्यो के बस की बात नहीं वे इतना ही कह सकते हैं, इंद्रियाण इंद्रियार्थे वर्तन्ते गुणा गुणे सामान्य ढंग से उत्तर दे सकते हैं सटीक विशेष ढंग से उत्तर नहीं दे सकते ये दर्शन अपने अपने विभाग में शोर होते हैं लेकिन न्यूनता भी होती है वेदांत दर्शन के अतिरिक्त अन्य जितने दर्शन हैं, अपने अपने क्षेत्र में इनका महत्व होने पर भी इनमें कुछ न्यूनता होती है उसका विज्ञान गुरु परम्परा से प्राप्त करने की आवश्यकता है वेदांति कह सकते है कि ग्राह्य ग्राहक भाव स में होता है जो जाती में नहीं होता है तेजोनिष्ठ गुण विशेष तेजस हैं, रूप नील, पीत, श्वेत इत्यादि जो रूप हैं, वो तेजोनिष्ठ गुण विशेष होने के कारण गुण कोटि के पदार्थ हैं, तेजस है और अतिय ने तेन्द्रीय रूप तन मात्रा जिसको सांख्यवादी कहते हैं वे जिसको अपंजीकृत तेज कहते हैं, उसके एक वटाचार सत्वांश से अतिय नेत्र इंद्र की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति होती है यह वेदांत का सिद्धांत तो नेत्र भी तेजस रूप भी तेजस नेत्र की अपेक्षा रूप स्थूल है इसलिए नील पीठ श्वेता रूप ग्राह्य बन जाते हैं अत नेत्र इंद्रिय ग्राहक बन जाती है अब जो सूर्य अब प्रश्न उठता है कि यह जो सूर्य नभोमंडल में हमको परिलक्षित हो रहे हैं यह नेत्र के अनुग्राहक है लेकिन नेत्र की अपेक्षा हमको स्थूल परिलक्षित होते हैं ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए तो श्रीमद भागवत आदि में जो त्रिप्टी का वर्णन है उसके अनुसार अत नेत्र इंद्रिय में सूर्य अपने विशेष सूक्ष्म अंश से विद्यमान होते हैं और बाहर वे उदभाषक होते हैं रूपा के इस तरह से पराक होकर भी और प्रत्यक्ष होकर भी नेत्र के अनुग्राहक सूर्य होते हैं। कल्पना कीजिए विश्व में नील पीठ श्वेतादी रूपों की कमी न हो कम से कम दो आंख वाले हर व्यक्ति हों लेकिन सूर्य का अग्नि के रूप में चंद्रमा के रूप में विद्युत के रूप में या साक्षात अनुग्रह नेत्र इंद्री को प्राप्त तो न हो तो नेत्र वाले जितने व्यक्ति हैं वो नेत्र वाले होने पर भी अंधे होंगे या नहीं इस दृष्टान्त से अधिदैव का क्या महत्व है यह समझ में आता है रूप की कमी ना हो नेत्र वाले सब हों लेकिन सूर्य का अनुग्रह साक्षात या चंद्रमा विद्युत अग्नि आदि के द्वार से अतन्द्रिय नेत्र इन्द्रिय को प्राप्त ना हो सूर्य से उद्भाषित घटपटादि रूपाभिव्यंजक संस्थान ना हो तो नेत्र वाले होने पर भी हर व्यक्ति अंधे सिद्ध होंगे तो सूर्य का एक अतिय रूप अत इंद्रिय का अभिभाषक होकर स्थित रहता है गोस्वामी जी ने पहले दिन इंद्रिय द्वार धरोखा नाना जहाँ सूर्य बैठे कर था ना। पर सूर्य का अर्थ क्या है नैनक देवा आप यहाँ पर ईशा वास्त में देवा शब्द का प्रयोग है इंद्रियों को भी देवता माना गया है जो ज्योतनशील होने के कारण इंद्रिया देवता हैं फिर कई से सिद्ध है की इंद्रियों के उद्वास जो सूर्य चंद्रा जी है वो देवता हैं लेकिन इंद्रियों को भी देवता कहा गया तुलसीदास जी ने बताया इंद्रिय द्वार धरोखा नाना जहाँ सुर बैठे कर थाना यहाँ दो प्रकार से अर्थ करना चाहिए इंद्रिय द्वार इंद्रियों के जो द्वार मन गोलक अभिव्यंजक संस्थान है ये धरोखा के तुल्य है इसमें इंद्रिय रूपी देवता विद्यमान है और इन गोलकों के माध्यम से हम इंद्रिय रूपी देवता के द्वारा रूप का दर्शन करते हैं जीव को रूप का दर्शन इंद्रिय रूपी देवता के द्वारा इंद्रिय द्वार गोलक के माध्यम से होता है एक अर्थ है? दूसरा अर्थ इंद्रिय द्वार जरोखा नाना जहां का सुर बैठे कर द्वारा थाना एक में अर्थ हो गया इंद्रियों के द्वार दूसरे में अर्थ करना होगा इंद्रिय रूप द्वार अत इंद्रिय इंद्रिय द्वार के तुल्य है उसमें देवता बैठे है अनुग्राहक दूसरा अर्थ यह और उन्हीं का अनुग्रह से अतीन्द्रिय इंद्रिय उद्भाषित होकर अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय सूर्य नामक अभिदेव जब उसमें सन्निहित है उसे प्रत्यक्ष होकर उसके नियामक होकर प्रकाशक होकर विद्यमान है उनके अनुग्रह से ही हमको नीलपीठ श्वेतादी रूपों का दर्शन होता है श्री महंत जी ने पुराने परिचित हूँ बयालीस साल से परिचित हैं कई बार कहा कि मेरा प्रवचन ऐसा समझ में नहीं आता सुनते सुनते सुनते सुनते समझ में आता है मुझे भी अपना ग्रंथ नहीं समझ में आता <laughs> आपको हंसी आएगी कहीं से चोरी करके नहीं लिखता और जहां से जो सामग्री लेता हूं स्थल बता देता हूं लेकिन मुझे भी अपना ग्रंथ समझने में कठिनाई होती है कई बार तो ऐसा हो जाता है कि गणित इत्यादि का ग्रंथ लिखते हैं, उस समय तो कोई भाव आ गया लिख दिया बाद में स्वयं ही अर्थ नहीं लगता तो राम में झट झट जो भाव आया उसको लिटिबद्ध कर दिया कंप्यूटर के माध्यम से आभार से तो प्रया नहीं लिखता हूँ अब जब अर्थ करने लगता हूँ तो लगता कि ये क्या वाला है तो समझ में नहीं आता तो फिर कभी कभी बहुत बुद्धि पर बल डालने पर समझ में आता है प्राय नहीं आता तब सोचता हूँ कि जब लेखक को ही नहीं आ रहा अर्थ तो पढ़ने वालों की क्या दशा होगी तो इन पंक्तियों को डिलीट करना पड़ता है हटा देना पड़ता है अब का क्या हुआ उस समय दय योग से बुद्धि इतनी एकाग्र एक हो गई थी जिस समय वो तो भाव आया लेकिन उस समय प्रमाद यह हुआ कि उसकी व्याख्या नहीं कर दी दो पंक्ति उस समय उसका रहस्य पता था बाद में बुद्धि उस स्तर तक संलग्न नहीं हो पाई उससे गहरी होगा गई तो अर्थ नहीं लगेगा उससे बाहर रही तो अर्थ नहीं लगेगा तो फिर उन पंक्तियों को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो ब्राह्मण विद्या है देवताओं के अनुग्रह तप इत्यादि का जो कुछ है देवताओं के अनुग्रह गुरुओं के अनुग्रह शास्त्रों के अनुग्रह से प्राप्त होती एक संत महापुरुष ने हमको 31 दिन तक एक अनुष्ठान बताया ऋषिकेश ने और बताया कि इससे ग्रंथ अपना अर्थ देने लगेंगे एक एक दिन मैंने उनके कहने पर किया था वो हमको मित्र मानते थे लेकिन हम उनको गुरुमत् गुरुतुल्य मानते तो हमने यह विनोद के लिए कहा मेरे या प्रवचन दूसरों को समझने में कठिनाई होती है इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जिसको कहा जाता है मेरे द्वारा लिखा गया उसे समझने में भी मुझे कठिनाई होती है कभी कभी तो गणित के ऐसे ऐसे पहलिया है जब सामने वाले आकर कहते आपने क्या लिखा तो मुझे आठ घंटा या घंटा समय लगाना पड़ता है कि इसका क्या भाव है ऐसा होता है तो ये सब समाधि भाषा है जो बात नहीं कहनी चाहिए समाध समाधि भाषा है उसी ढंग से उसका अर्थ लगता है सामान्य तिलमुल भाषा नहीं तो हमने क्या संकेत किया कि सूर्य का भी दो रूप हो गया एक रूप वह जो तो नेत्रों के द्वारा नभोमंडल में हमको परिलक्षित होता है वह भी अनुग्राहक है प्रत्यक्ष जगत भाषा जो उसी को लेकर भगवान ने कहा दूसरा वह रूप है जो अतिय नेत्र इंद्र का अनुग्राहक है लेकिन विचार यह करना है कि फिर नेत्र का अनुग्राहक जो सूर्य है उसका दर्शन नेत्र के द्वारा क्यों होता है पूरे गुरुदेव पर आ रहे थे तो मैंने प्रश्न कर दिया काशी में सूर्य भगवान तो नेत्र के भाष्य है फिर हम कैसे माने कि नेत्र के भाषा है बढ़ाने का यह अनुग्रह है उनका बात खत्म हो गई क्या जो नेत्र के अनुग्राहक अधिदैव हैं वे नेत्र के विषय बन जाते हैं विषय तो कारण से पराप या बाह्य होता है ना तो सूर्य भगवान नेत्र के विषय बनते हैं तेजो मंडल जो सूर्य का है उसमें जो जो रूप है एक कृष्ण रूप है वो नहीं दिखाई पड़ता चांदो गुप्त उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा बहुत दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तपस्या भरपूर हो सूर्य का निग्रह हो तब उनका नील रूप दिखाई पड़ता है सामान्य रीति से रक्त रूप दिखाई पड़ता है श्वेत रूप दिखाई पड़ता है नील रूप नहीं दिखाई पड़ता तो वो तपस्या के द्वारा समाधि जन्य प्रज्ञा के द्वारा दृष्टिगोचर होता है पूर्व गुरुदेव ने कहा कि नेत्र के अनुग्रह होते हुए नेत्र के विषय बन जाते हैं सूर्य या उनका अनुग्रह समझो बात ठीक है अब ऊपर चले विषय करण सुरजीव समेता सकल एक एक सचेता सदकर परम प्रकाशक जोई राम अनाद अवधपत सोई यदा भगवान ने कहा गतम तेजो जगत भास्िलम ते आदित्य तेज को समझने के लिए तुलसीदास तो जी के जो पंक्ति है उसका अर्थ ठीक से समझना आवश्यक है बहुत जटिल अगर बीच में आदिदेव के बाद जीव न लाते तब तो ठीक था या अधिदेव न लाते तो भी ठीक था अधिदेव को रख दिया इसलिए तुलसीदास जी की पंक्ति का अर्थ करना बहुत कठिन है सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है विषय कारण सुर जीव सम्यता एक सकल एक एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई इसमें भी एक चीज छुटी हुई है माया शक्ति सर्वेश्वर को ले लिया तो माया शक्ति उनके अंतर्गत अंतर्भूत है लेकिन प्रक्रिया के दृष्टि से उसको पृथक करके अर्थ ठीक ठीक समझ में आ सकता है तब ज्योतिषाम तब ज्योतिष तमस पर मुच्यते ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय यह जो भगवद गीता के तेरहवीं अध्यायिका भगवत वचन है इसका अर्थ ठीक ठीक लग सकता है विषय घटपट और तनिष्ठ शब्द स्पर्श रूप रसि है विषय का अर्थ होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान घटपट सत चंदन वनितादि दोनों अर्थ विषय का अर्थ होता है विषय उद्भाषित होते हैं कारण से कारण मान इंद्रिय और यहाँ पर पृथक से मन का उल्लेख नहीं किया तुलसीदास जी ने इसलिए कारण कर्थ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रीय अंत करण तीनों ले लेना चाहिए इसको लेने के लिए फिर रूपम दृश्यम लोचनमिक्त तदृश्यम दिक्कत मानसम दृश्य धीवृत यहाँ तक लेना चाहिए उस श्लोक से अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए दूसरी राज्य की पंक्ति में करण शब्द का प्रयोग है करण के विभाग का संकेत नहीं इसलिए लेकिन रूपम दृश्यम लोचनम दुःख तक दृश्यम वित्त यहाँ पर बुद्धि तक लिया गया है इसका मतलब ज्ञानेन्द्र का नाम करण अंत करण का नाम भी करण है अंत के आगे करण शब्द जुड़ा हुआ है कोष के विवक्षा से अंतकरण के दो भेद होते हैं एक मन एक बुद्धि मनोमय विज्ञानमय इसलिए रूपम दृश्यम लोचनमृक्तृश्यमान दृश्य साक्षीव साक्षी दृष्टा साक्षी साक्षी है तो यहाँ विषय कारण सूर सूर माने जिस इंद्र के जो देवता है उदाहरण के लिए इंद्रिय नेत्र नेत्र है अत इंद्रिय नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक देवता कौन है आदित्य या सूर्य अब विषय उद्भाषित हैं कर्ण से कर्ण उद्भाषित हैं अपने अपने देवता से देवता से प्रत्यक्ष जीव है एक विचित्र बात जहाँ पर हम आप जीव हैं वहाँ अधिदेव मंडल से ऊंचा स्थान है जहाँ हम आप मनुष्य भी मानी हैं, वहाँ अधिदेव से नीचा स्थान है कोई मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी देवता से अवर हो सकता है कोई मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी देवता से वर हो सकता है अपनी अपनी मान्यता अपनी अपनी भावना अपना अपना सा, साधन का बल उदाहरण के लिए जीव जब कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के बल पर इंद्रियानुग्राहक देवता का रूप धारण करता है तब वह देव होते है ठीक को जीव ही तो कर्मानुष्ठान करेगा उपासना का बल प्राप्त करेगा जीव अपने आप में चौरासी लक्ष्य होमियों में जितने प्राणी है सबसे उत्कृष्ट है अधिदेव से भी उत्कृष्ट है लेकिन जब हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं, तो हम हमसे ऊँचे हो गए देवता मनुष्य से उत्कृष्ट होते हैं देवता ऊर्धव गच्छंती सत्वस्था मध्य राजसा या जघन्य गुण वृत्ति गति तामसा परस्परं भावयंत से यह पर माप्यथ इष्टान इस्था, भोगानी वो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता इन सब दृष्टियों से जब हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं जब तक देहाभिमानी है मनुष्य मानी है तब तक देवता हमसे उत्कृष्ट है परम देव परमात्मा की बात यानी कह रहे अधिदैव इंद्रिया अनुग्राहक कर्णानुग्राहक देवता की बात कर रहे हैं जब हम स्वात्मता स्वात्म तादात्मप या आत्म तादात्म है देह तादात्म्यापन्न नहीं इंद्रियदात्पन्न नहीं आत्म तादात्मपन्न है आत्मा के अनुरूप आत्मा कर ध्या जीव कर ले जीव अपने आप में जहां है जीव के अनुरूप ही जीव को हम जानते हैं परा प्रकृति के रूप में सातवी अध्ययन जिसका वर्णन किया गया उस दृष्टि से को जानते हैं कारण से और अधिदैव से हम प्रत्यक्ष हो जाते हैं अतः जीव से देव वर्ग प्रकाशित होता है तो तुलसीदार जिन्होंने का विषय कारण से प्रकाशित होते हैं कारण अधिदैव से प्रकाशित होते है अधिदैव जीव से प्रकाशित होता है ये कैसे समझे? कारण के भेद, विषय के भेद से देवताओं में भेद प्राप्त है वो बात पहले नहीं समझ में आएगी। पहले आएगी विषय के भेद से कारण में भेद प्राप्त है शब्द तो शब्द को सुनने के लिए हमको कान चाहिए स्पर्श के लिए हमको त्वचा चाहिए रूप के लिए हमको नेत्र चाहिए रस के लिए रसनेन्द्रीय चाहिए गंध के लिए घरण चाहिए तो विषय के भेद से इंद्रिय में भेद की प्राप्ति है और इंद्रिय के भेद से अधिदेव में भेद की प्राप्ति है इंद्रिय द्वार धरोखा नाना जा बैठे कर थाना स्रोत के अनुग्राहक हैं ऐसे ही त्वक के अनुग्राह वायु हैं नेत्र के अनुग्राहक सूर्य है न्द्री के अनुग्राहक वरुण है नासिका के अनुग्राह अश्विनी कुमार है ये हमने बताया अबकरण में ले अंतकरण में मन के अनुग्राहक हो जाते हैं चंद्रमा बुद्धि के ब्रह्मा चित्त के वासुदेव और अहंकार के शिव या रुद्र इस प्रकार से तो करण के अनुग्राहक देवता होते हैं। विषय तो के भेद से इंद्रियों में भेद की प्रसति है इंद्रियों के भेद से क्या है अधिदैव में भेद की प्रतीति है या करण में भेद की प्रतीति तो है ही विषय के भेद से करण में भेद की और तो कारण के भेद से सूर्य अनुग्राहक देवता में भेद की प्राप्ति है लेकिन देवता के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं है इंद्रिया अनेक है अंत के भी चार पाँच कम से कम दो भेद प्राप्त हैं। वेदांती कहेंगे कोश की विवक्षा से मनोमय कोष विज्ञानमय कोष मन और बुद्धि मन मै ये मन आधत्व दोनों का एक में समाक हार कर लिया तो अति चित्तम समाधात मुसी का नाम चित्त हो गया या अंतकरण हो गया लेकिन संख्यक प्रस्थान के अनुसार अंतकरण के तीन वेद हैं मन अहम और बुद्धि उनके यहां चित्त का पृथक उल्लेख नहीं है बहुत विचित्र बात साख्यक प्रस्थान में योगा प्रस्थान में वायु तत्व तो है लेकिन प्राण का कोई तो पृथक उल्लेख तत्व के रूप में नहीं है चित्त का तो कोई पृथक उल्लेख तत्व के रूप में नहीं है और योग का मार्ग बिना प्राण और चित्त के चलता नहीं है क्या चित्त वृत्ति का निरोध होगा और प्राणायाम होगा आगे जो धारणा ध्यान समाधि या वो भी चित्त वृत्ति पर या चित्त पर निर्भर है तो प्राण और चित्त का बहुत महत्व होने पर भी तत्वगणना में इनका अंतर्भाव किया जाता है साक्षात प्रवेश तत्वगणना में इनका नहीं है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो कारण के भेद से अधिदैव में भेद होने पर भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती कर्ण ग्राम के सुप्त होने पर अधिदैव के सुप्त होने पर भी जीव सुप्त नहीं होता सुसुप्त इन सब दृष्टियों से विचार करने पर अधिदैव की अपेक्षा जीव का अधिक से लेकिन सावधान अभी यह प्रवचर सुनकर कल से कोई देवता को जल देना ही बंद कर दे क्या शंकराचार्य ने कह दिया कि तुम तो देवता से बड़े हो ये मैंने नहीं कहा अगर आप नरा भी मानी है मनुष्या भी मानी है जग जग या जब तक दोनों बात जब जब या जब तक हरिदेव आपसे बहुत पूछे हैं ठीक हरिदेव माने इंद्रियों के अनुग्राहक चौंकाने वाली बात है लेकिन संभल के अर्थ करना जब तो मन के देवता चंद्रमा है ठीक बुद्ध के, के देवता ब्रह्मा जी है विष्णु के और भगवान विष्णु चित्त के देवता है अहंकार के देवता कौन हो गए रुद्र शुभ हो गए और पांव के देवता उपेन्द्र हो गए इन सब दृष्टियों से तो ये तीनों देवता आ गए न ब्रह्मा विष्णु महेश अब कोई समझे की अधिदेव से भी ऊंचा है तो ब्रह्मा से भी ऊंचे हो गए विष्णु से भी ऊंचे हो गए शिव से भी ऊंचे हो गए कहा तो यही जाएगा ना फिर अधिदेव से ऊंचे जीव हो गए विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक, एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अमनाद अवधि सोई इन दूसरे तो बड़े उसमें कोई बात नहीं हाथ के देवता कौन है इंद्र लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी न किसी कर्म के अधिदेव हैं अनुग्राहक हैं तो अजिदैव तो हैं जीव तो उनसे उत्कृष्ट सिद्ध हो गया तो वो फिर बहुत संभाल के करना पड़ता है वो फिर जीव रूप से ये सुसुप्ति उस में शेष रहते हैं ऐसा मानना चाहिए ताकि नास्तिकता सर्पे ना आ जाए वेदांत के नाम पर तो अधिद वर्ग कारण वर्ग के सुप्त होने पर अधिदैव वर्ग भी सुप्त हो जाता है लेकिन जीव तो विद्यमान रहता है न सुसुप्ति में भी अहमसा प्रसुप्त आम सो गया आम उपलक्षण है ज्ञानेन्द्रिया सो गई कर्मेन्द्रिया सो गईं, अंत सो गया तो कर्ण वर्ग के सो जाने पर तत्त अनुग्राहक देवता भी शांत हो गए उस तो समय जीव अपने प्रकाश से ही सुख सुप्ति को प्रकाशित करता है तो जीव का उत्कर्ष हो गया अब जिन, जिनके अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका नाम है अब जीव से ऊपर वो तो कौन है विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो माने जीव के भी प्रकाशक जीव के प्रकाशक हो गए तो सबके प्रकाशक हो जाएंगे जीव के द्वार से उधर क्या चलेगा हिरण गर्भ के द्वार से उधर क्या चलेगा विराट के द्वार से उसी में उनके अंग प्रत्यंग में सारे देवता आ जाएंगे तो जीव के द्वार से जीव के भी नियामक कौन हो गए जीव के भी चेतक कौन हो गए सकल एकते एक, एक सब चेता सबकर परम प्रकाशक जो राम अनादि अवधपति सोई सगुण साकार रूप ने लिया उनका नाम ब्रह्म है ब्रह्म लें या सर्वेश्वर लें उनका नाम सर्वेश्वर सर्वांतरयाणी है तो प्राग्य में भी लक्षण जाता है तो समष्टि प्राग्य में ले लीजिए। अब उनका जो तात्विक रूप है वह ब्रह्म है यज्ञान मध्ययन तो ब्रह्म ही फिर सर्वात्मा सर्वेश्वर होकर उल्लसित है सर्वेश्वर से है जीव जीव से हो जाते हैं अधिदैव अधिदैव से उद्भाषित होते हैं कारण करण से हो जाते हैं प्रकाश वर्ग तो यह अब भगवान जो कहते यदादित्य गतम तेजो जगत भाष होते खिलम यद चंद्रमस यद चागन तत्जो इसका अर्थ क्या हुआ दैव वर्ग में जो उद्भाषित करने की क्षमता है वह जिस तेज के कारण है वह तेज भगवान का है अब वह तेज भगवान है दोनों ढंग से होगा तो भगवान शंकराचार्य ने जो एक ढंग लिया कि आश्रय के रूप में आदित्य के आश्रय चंद्रमा के आश्रय इसी प्रकार से अग्नि के आश्रय आश्रय रूप दूसरा लिया कि आदित्य वथ अर्थात आदित्य के द्वारा अभिव्यक्त अग्नि के द्वारा अभिव्यक्त चंद्रमा के द्वारा अभिव्यक्त यह जो कौन सा रूप हो गया वो तेज इसलिए भगवान स्वरूप है और भगवान के तेज से आदित्य मंडल प्रकाशित है एक अर्थ सर्वेश्वर प्रदान करेंगे एक अर्थ एक अर्थ ब्रह्म प्रदान करेंगे चित्त सामान्य को लेकर एक अर्थ एक सर्वेश्वर को लेकर अर्थ होगा तो भगवान आश्रय भी है और सूर्य चंद्रदि के माध्यम से अभिव्यक्त तो होकर सर्वेश्वर भी होते हैं। तो सर्वेश्वर तथा सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद रूप से भगवान सूर्य चंद्र अग्नि आदि के माध्यम से संपूर्ण जगत के अनुग्राहक और उद्भाषक से बोलते हैं यह अर्थ हुआ किस प्रकार जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहां वहां भगवान की भगवत्ता का दर्शन करना चाहिए इसका अर्थ हर वस्तु पर दृष्टि जाने पर एक एक वस्तु पर दृष्टि जाने पर विचार करना चाहिए कि इसमें सत्ता कहाँ से आई इसमें चित्ता कहां से आई इसमें प्रियता कहां से आई सत्ता चित्ता प्रियता का मूल उदगम स्रोत या संस्थान कौन है तो भगवान ही सिद्ध होंगे अर्थात हर वस्तु में सत्ता चित्ता प्रियता का सन्निवेश भगवान की विद्यमानता के कारण है लेकिन विशेष रूप से सत्व प्रधान जो अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से भगवान का चिंतन और दर्शन सुगमता पूर्वक हो सकता है और अंदर में चित्त सत्य है हमारे पास उसको शोधित कर ले तो चित्त सत्य भी सत्य है उसके योग से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं अब घोरा विचार करें मन में चंद्रमा मन में चंद्रमा मन के अभिदैव चंद्रमा मन में चन्द्रमा का सन्निदेश या मन के अध चंद्रमा के राजमान ठीक है तो चंद्र हो गए मन के अनुग्राहक देवता चंद्र से अनुग्रहित मन ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्र का उद्भाषक होता हुआ विषय जिसाय, विषयों का उदभाषक बनता है तत्त इंद्रिय जन मनोवृत्ति तत्त विषय का अधिगम करने में समर्थ है या कराने में समर्थ है चतुर जनिया मनोवृत्ति आयोगी मन की वृत्ति जैसे ये भी एक आदित्य के समान है सूर्य के समान है चंद्र के समान है कौन मन सामान्य तो नहीं है ना यहां आते हैं सूर्य साक्षात तो नहीं आते है न रश्मि के रूप में आते है सूर्य की गति क्या है हम तक आप तक साक्षात आ जाए तो भस्म हो जाए सूर्य रश्मि के रूप में पहुंचते हैं चंद्रमा साक्षात यहाँ आ जाए उसी रूप में नीचे खिसकता आ जाए तो गई जाएं हम लोग चंद्रमा रश्मि के रूप में आते हैं ऐसे आदमी चिन्हगारियों के रूप में दूर तक फैलता है या फैलती है हिंदी वाले फैलती है कहेंगे तो, तो मन भी इंद्रियों के द्वार से दृष्टि के रूप में बाहर जाता है मन जब सचमुच में बाहर चला जायेगा तो आदमी का शरीर सबल हो जाएगा मन बाहर जाता है तब तो शरीर सब हो जाता है लेकिन मन बाहर जाता है कैसे जाता है इंद्रिय दास इंद्री वृत्ति के रूप में इसलिए चतुर गन्या मनोवृत्ति घटभ रूपाकाराकारित होती है नैयायिक आदि की भाषा में वेदांत पर भाषा में इस प्रकार बोलना पड़ता है तो हमने कहा कि मन मन का विद्य संस्थान कौन है इंद्र चक्ष इंद्रिय क्योंकि तो मन उभयात्मक है अंत कर्म उभयात्मक है उसकी ज्ञानेन्द्रियों में भी गति है कर्मेन्द्रियों में भी गति है मनस मनस्क दशा में ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषय भोग कर्मेन्द्रियों के द्वारा कर्म का संपादन नहीं हो सकता अतः श्रीमद भागवत के एकादश कर्म के तेईसवे तो अध्याय में ज्ञान कर्म उभयात्मक मन को माना गया है तो मन की अभिव्यक्ति ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी होती है कर्मेन्द्रियों के द्वारा भी होती है और मन के अनुग्राहक हो जाते हैं चंद्रमा वो चंद्रमा नभो मंडल में दृष्टिगोचर चंद्रमा एक अभिदैव के रूप में एक चंद्रमंडल के रूप में और एक मूर्ख देवता के रूप में प्रकट होते हैं जिनसे चंद्र वंश चला है सूर्य भगवान भी जब देवता के रूप में मूर्त होते हैं तब कर्ण की उत्पत्ति होती है या सूर्य वंश की अभिव्यक्ति हुई या इंद्र के अंश से बाी और सूर्य के अंश से सुग्रीण की उत्पत्ति हुई तो एक ही सूर्य भगवान के कितने रूप हो गए चंद्रमा के कितने रूप हो गए एक ंडल वो तो विष्ट तो गोचर है दूसरा रूप उनका होता है अध्यात्म का कारण का अभिष्ट अभिमत कारण का अनुग्रह दो तीसरा उनका एक अवतार रूप होता है अवतार रूप जो विग्रह युक्त होते हैं कुंती को दर्शन हुआ फिर कर्ण के ऊपर हुई ऐसे अच्छा जिनसे सूर्य वंश की निष्पत्ति हुई स्वाप इत्यादि के उत्पत्ति हुई ऐसा चन्द्रवंश की उत्पत्ति हुई वो चन्द्रमा से कितना रूप हो गया और आगे चलकर विचार करें तो कि पूरा जगत सूर्य चंद्र है और अग्निमय है अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत यह श्रुति रुद्र गयी सत्य आदि का अनुशीलन करेंगे तो इन श्रुतियों की प्राप्ति होगी अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत यहाँ सूर्य का अंतर्भाव कर दिया गया अग्नि में अग्नि सोमात्मकम विश्वम यह जगत अग्निमय है सोममय है इसको लिया गीता में अग्नि कौन हो गए हम वैश्वान भूतवा प्राणीनाम देह मासिता यही पंद्रह माहय अब अग्नि का हमको दर्शन करना हो तो दथरानी नल अग्नि है या नहीं ये भोक्ता हो गए पचान्यन्म चतुर्द अग्नि होकर भगवान भोक्ता हो जाते हैं सोम होकर द्वारा द्वारात्मा का भोग्य बन जाते हैं भगवान सोम चंद्रमा के द्वार से भोग्य बन जाते हैं अग्नि के द्वार से भोक्ता बन जाते हैं इसका अर्थ क्या हुआ भगवान ही अन्न है भगवान ही अन्नाद है यही हुआ और जब उन भगवान में आत्मबुद्धि हो जाती है तब क्या भाव बनेगा मैं अन्न हूँ मैं अन्नाद हूँ भगवान ही अन्न है भगवान ही अन्नाद है एक दृष्टि हुई उससे प्रत्यक्ष दृष्टि हुई मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ भगवान ही अन्न है भगवान ही अन्नाद अन्नाद माने अन्न का भोक्ता चंद्रमा रूप से भगवान अन्न है आग्नेय रूप से भगवान अन्नाद है ऐसा ज्ञान हो और भोगन करते समय इसका अनुसंधान हो तो क्या फल मिलेगा भगवान शंकराचार्य ने लिखा है वो तो गीतावास पंद्रहवाध्या अन्य दोष से वह व्यक्ति लिप्त नहीं है बहुत ऊंची बात है आजकल तो बड़ा कठिन है अग्निश दूषित ही अन्न सब दूषित नहीं तो है उत्पादन की विधा दूषित अन्न के पोषण की विधा दूषित अन्न को भोजन का रूप देते हैं गैस से बनाते हैं न वह विधा दूषित खाने की विधा आजकल बफर सिस्टम परोसने की विधा अरे राम आजकल तो भोजन करते हुए किसी को हम लोग देख ही नहीं सकते रूल्टी हो जाए बहुत मन दूषित दोनों हाथ पहले पंजाब में जो चलता था तो हर व्यक्ति वैसे दोनों हाथ से दोनों हाथ से भोजन करते फिर नो धोने वोने के जोड़ते मोक्ष बना दिया स्वतंत्रता क्या मिली स्वतंत्रता के नाम पर पागलपन में हर व्यक्ति नब्बे साल के व्यक्ति भी भोजन के बढ़ते हैं सबसे पहले पानी दूठा करते भोजन भोग क्या लगा देंगे इसका मतलब क्या हुआ भोजन शुद्ध मिलना अन्न शुद्ध मिलना कठिन अन्न को शुद्ध से बनाना कठिन चप्पल जूते पेन के चौका में पहुंचे मृक्ष मृक्ष बना दिया हर व्यक्ति को मृक्ष बना दिया आज से नहीं कम से कम अस्सी नब्बे वर्ष के जो वृद्ध हैं वो भी भोजन करते हैं तो दस ऐसे दोनों हाथ से लिया कुछ पता ही नहीं है भोजन जैसा दिव्य जो व्रत है उसका ही पता नहीं है कि तो चांदी पर भी व्यक्ति शुद्ध नहीं प्राप्त कर सकता फिर स्नान घर जो बना है पहले शौच वाला स्थान है मलत त्याग कर उसके बाद ना हो जाके मन एक ऐसा फैशन चल पड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है स्नान घर और भोजनालय इन दोनों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है पहले वो ईट पाला पड़ेगा उसके बाद पार करके जाओ हम लोग क्या करें पर्दा तक कपड़े डलवा देते हैं तो क्या होगा एक मन को तात्कालिक संतोष मिल जाता है के स अर्थ हुआ किसका अर्थ वृक्ष मृक्ष मृक्ष ऐसी परिस्थिति में देवता का दर्शन क्या होगा भूत पेटाते लगेंगे तो ग्रह नक्षत्र होकर सतायेंगे तो फिर शंकराचार्य ने कहा समय तो हो गया अन्य दोष से वह लिप्त नहीं होता तो भोजन करते समय क्या चिंतन करना चाहिए हे प्रभो महाकल्प के प्रारंभ में अपनी के लीला शक्ति के योग से आप आकाश बने और आपने आकाश को बनाया आप वायु बने और आपने वायु को बनाया आप तेज बने और आपने तेज को बनाया आप जल बने और आपने जल को बनाया आप अन्न बने और आपने अन्न को बनाया या जो प्राप्त अन्न है मेरे सामने जो पदार्थ इसमें भूख मिटाने बाल प्रदान करने और कृपति प्रदान करने की शक्ति क्षमता आपके डाली हुई है इतना चिंतन के हो जाने पर फ्रहार्पणम ब्रह्मवुर् ब्रह्म ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि क्रियाकारक फल तीनों रूपों में आप उल्लसित हैं हे प्रभो जठरामल होकर आप घोटता हैं। और सोम होकर ये जो अन्न है रसात्मक सोम होकर आप अन्न बनते हैं अन्न के द्वार से आप भोग्य बनते हैं आप ही भोगता है आप ही भोग्य हैं किस प्रकार चिंतन करने पर व्यक्ति अन्न दोष से लिप्त नहीं होता अब तो दो वाक्य तीन वाक्य होते पर चंद गिराएंगे अन्य दोष से लिप्त होना क्या है ये भी कठिन बात है भगवान शंकराचार्य ने लिखा अन्य दोष से लिप्त नहीं होता अन्य दोष से क्या? न का क्या है भोगान भुगता वह लोग भुगतान भरतीहर जी ने कहा भोग मानु भोग्य पदार्थ नोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गये हम ही भोग्य पदार्थ के द्वारा भोग लिए गए भोक्ता स्वयं भोग्य बन जाए भोग्य पदार्थों के द्वारा भोग लिया जाए इसी का नाम है अन्न दोष ठीक है सबसे कठिन अन्न दोष तो वही है ना शुद्ध तो रिची से भी अन्न आ गए लेकिन जिनके में अज्ञान है कि मैं भोगता हूँ तो भोग पदार्थ भोग भोगता बन जाता है हल जोतने वाला समझता है कि मैं बैलों को जोत रहा लेकिन बाद में उसे तो मालूम पड़ता बैलों को हमने क्या जोता हमको भी बैलों ने जोत एक तो चुटकला सुना दे हम लोग नवीन में थे दिल्ली में डी सी एम हायर स्कूल में विज्ञान दिद्ध, के विद्यार्थी थे मेरे ख्याल में फिजिक्स के या केमिस्ट्री के। के के थे भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र के अध्यापक आए हम बत्तीस लाख विद्यार्थी सबके सब अनुशासित थे पढ़ने वाले थे किसी से कुछ अपराध नहीं बना अध्यापक को क्या आया एक एक चाटे सबके गाल पे जर दिया इकतीस के हम लोग कोई साथी ने कहा गुरुजी जी ये तो बताओ दिल्ली की भाषा ऐसे होती थी कैसी पता से गुरु गुरुजी ये बताओ कि हम बच्चों से अपराध क्या किया बना किए कि के आपने जर दिया गुरुजी जी के तो मूड खराब है घर में पत्नी वत्नी से लड़के आये होंगे बच्चों से खराब मूड खराब घर से ही कुछ चिड़के आए थे बच्चों के बिना अपराध के पीट दिया गुरू जी को मालूम पड़ गया तो हमसे भूल हुए हुई बच्चों ने तो अपराध कुछ किया ही नहीं आते ही एक एक चांटा लग तो इन्होंने कहा कि बच्चों तुमको तो एक एक चाटा मैंने मारा मेरी हथेली की क्या दशा सूझ गई तो हम लोग हंस पड़े थे बात नहीं चली गई क्या हमने तुम्हारे गाल पर एक, एक चांटा मारा लेकिन हमारे तो बत्तीस चांटे लग गए देखो ये की क्या दशा तो हो गया हमने तुम्हें क्या पीटा पीटने वाले हम स्वर्ण पित गए हमने अन्न का सेवन किया किया हमारा सेवन कर लिया ये तो अन्य दोष से लिप्त होना सबसे अंतरंग है लेकिन जो विधा बताई गई उस विधा से जब विचार करेंगे तो अन्य दोष से लिप्त रहेंगे अब कहीं अहम और जुड़ गया क्या आंगड़ा उपासना जुड़ गई या तत्वानुसंधान जुड़ गया मैं ही अन्न मैंने मैं ही अन्नाद हूँ क्या हुआ अन्न माने भोग अन्नाज माने भोगता तो बीच में है क्या भोग ऊपर और नीचे की सामग्री एक मेजबानी पर तो चिपकी होगी क्या नहीं होगी तो ऊपर अन्नाज या नीचे अन्न है दोनों को एक समझ लिया ना मैं ही अन्न या भगवान ही अन्न और भगवान ही अन्नाद तो तृप्ति टूट गई तृप्ति टूट गई तो अन्य दोष लिप्त हो गया ये भी बता दिया इन सब श्लोकों को अर्थ इस से किया जा रहा है कि साधक इनका जो तात्पर्य है ना तथा पदम तत्परिमार्ज तवय उसके पोषण में सब पगतिया है ना निर्माण में राजित संघ दोषा ऐसा तत्पद तो का परिमार्जन कैसे हो मुख्य लक्ष्य वो है श्लोक तो कार्य करते समय टीका कार्य श्लोक अर्थ करके छोड़ देंगे उनका दायित्व इतना है अब वो टीकाकारर्थ करने वाले उनका दायित्व होता है मुख्य केंद्र क्या है तत्पद के परिमार्जन की योग्यता तत्पद के परिमार्जन का की विधा योग्यता तो आ गई विधा क्या है उस विधा का भी वर्णन यथाम हुआ है हर, हर महारा